पातंजल योग सूत्र विभूतिपाद बंधकारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाचित पर शरीरावेश उनतालीस जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है और योगी चित्त के प्रचार स्थानों को अर्थात शरीरस्थ नाड़ी समूह को जान लेते हैं तब वे दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं योगी एक देह में रहकर और उस देह में क्रियाशील रहते हुए भी अन्य किसी मृत देह में प्रवेश करके उसे गतिशील कर सकते हैं इसी प्रकार वे किसी जीवित शरीर में प्रवेश करके उस व्यक्ति के मन और इंद्रियों को निरुद्ध कर सकते हैं तथा उस समय तक के लिए उस शरीर के भीतर से काम कर सकते हैं प्रकृति और पुरुष के विवेक को प्राप्त करने पर ही ऐसा करना उनके लिए संभव होता है यदि वे दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करें तो उस शरीर में संयम का प्रयोग करने से ही वह सिद्ध हो जाएगा क्योंकि उनके मतानुसार उनकी आत्मा ही सर्वव्यापी नहीं है वर उनका मन भी सर्वव्यापी है उनका मन उस सर्वव्यापी समस्त मन का एक अंश मात्र है पर अभी वह इस शरीर के स्नायुओं के भीतर से ही काम कर सकता है किंतु जब योगी इन स्नायुविक प्रवाहों से अपने को मुक्त कर लेते हैं तब वे दूसरे शरीर के द्वारा भी काम कर सकते हैं उदान जया जल्पम कंकन टकादि स्व संगम उत्क्रांति उदान नामक स्नायु प्रवाह पर जय प्राप्त कर लेने से योगी के शरीर से पानी या कीचड़ का सहयोग नहीं होता वे कांटों पर चल सकते हैं और इच्छा मृत्यु होते हैं उदान नामक जो स्नायुक शक्ति प्रवाह फेफड़े और शरीर के सारे ऊपरी भाग को चलाता है उस पर जब योगी जय प्राप्त कर लेते हैं तब वे अत्यंत हल्के हो जाते हैं वे फिर जल में नहीं डूबते कांटों पर या तलवार की धार पर वे अनायास चल सकते हैं आग में खड़े रह सकते हैं और इच्छा मात्र से ही इस शरीर को छोड़ दे सकते हैं समान जयात प्रज्वलनम इकतालीस समान वायु को जीत लेने से उनका शरीर दीप्तमान हो जाता है वे जब कभी इच्छा करते हैं तभी उनके शरीर से ज्योति बाहर निकल आती है स्रोत्राकाशयो संबंध संयमालिव्यम स्रोत्रम बयालीस कान और आकाश का जो परस्पर संबंध है उसमें संयम करने से दिव्य कर्ण प्राप्त होता है यह आकाश तत्व और यह उसका अनुभव करने के लिए यंत्र स्वरूप कान है इनमें संयम करने से योगी दिव्य कर्ण प्राप्त करते हैं जिससे वे सब कुछ सुन सकते हैं अत्यंत दूर कोई बातचीत या शब्द होने पर भी वे उसे सुन सकते हैं